उस प्रकार वे सोम रस मेरे पेट में चले जाएं भावार्थ हे इंद्र शत्रुओं को मारने वाले निस्पाप विशेष पश्चात्सनीय रस को पियो ऐसा अन्न ग्रहण करना योग्य है भावार्थ यज्ञ को गायें स्वेच्छ बनाती हैं गायों द्वारा घी आदि पदार्थ मिलते हैं तथा उनसे यज्ञ होते हैं भावार्थ वीर विभूतिमान अक्ष भावार्थ हे वीर इंद्र तुम किसी यज्ञ में होवो अथवा पृथ्वी पर हो या कहीं भी हो वहीं से हमारे पास आओ भावार्थ इंद्र के घोड़े वायु की भांति वेगवान एवं बलशाली हैं उन घोड़ों द्वारा इंद्र सब जगह संचार करता है वीरों के घोड़े उसी प्रकार के होने चाहिए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 जो शत्र को मारकर पुनः मारने वाले के पास आ जाता है, भावार्थ हे सब को बसाने वाले इंद्र, दान देने वाले मेरे यज्ञ को सफल करो, हम तुम्हें सोमरस देकर उत्साहित करते हैं, भावार्थ हे इंद्र, अपने रक्षण के लिए हम तुझे यह सोमरस निचोड़कर दे रहे हैं। ये प्रशंसा के योगी सोमरस् हम तुझे यज्ञों में देते हैं भावार्थ हे इंद्र हमारी इस्तुतियाँ तुझे आनंदित करती हैं इसलिए तू हमारी इस्तुतियों की कामना करता हुआ हमारे पास जल्दी से आ भावार्थ हे वज्जधारी इंद्र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 リシューキー・ラッチャー・キー・ティー तुम अपने पराक्रम से युक्त हो यह सबको पता ही है भावार्थ हे इंद्र जैसे तूने ज्ञानी दूरदर्शी गोपालक मानों को धन दिया था उसी प्रकार तू मुझे भी दे एक पंचाशम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र तूने मनु मेध्य तिथि आदि बहुत से ऋषियों के यज्ञ में सोमरस्का सेवन किया था तथा प्रश्कानव को इतना बलशाली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 स्तुति करते हैं द्वीपन्याशम सत्तम भावार्थ हे इंद्र तूने जिस प्रकार मननशील ज्ञानी के यज्ञ में सोमरस का पान किया था और त्रित ऋषि के यज्ञ में स्तुतियों को सुना था उसी प्रकार तू आयुर्वेशी के यज्ञ में भी आनंदित हो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 ハワーアルファーはあなたの名前を知っています。 भावार्थ हे इंद्र तू जिसे धन का दान देता है वह धन के साथ पुष्ट को भी प्राप्त करता है अतः धन की कामना करने वाले हम इस तोत्रों से इंद्र को बुलाते हैं भावार्थ हे इंद्र तुम कभी प्रमाद नहीं करते हो और दोपाये चौपाये दोनों प्रकार के प्राणियों का पालन करते हो तुम्हारी कभी नष्ट न होने वाली शक्ति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 ではパティリコをおったんたりけせばなや。 तथा सूर्य की उत्तम प्रकार से रचना की उस इंद्र को सब प्रसन्न करें त्रीपञ्चाशम शुभतम भावार्थ हे इंद्र तू ऐश्वर्य शालियों में सर्वश्रेष्ठ बलिष्ठों में भी बलिष्ठतम शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला और सबका स्वामी है हम तुझसे धन मांगते हैं भावार्थ हे इंद्र जिस तूने आयु कुष्ठ आदि ऋषियो वाले तुझे हम बुलाते हैं भावार्थ सभी मानव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सोम रस को निचोड़ें तथा वे सोम रस इंद्र को प्रसन्न करें भावार्थ हे इंद्र जिस मानव के सोम से तुम त्रिप्त होते हो उसके सारे शत्रुओं को तुम नष्ट करो तथा उसकी रक्षा करके उसे उन्नत करो